वृषाकी धारा से पीड़ित गोपियां भी वहीं आ गईं श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को स्थिरता पूर्वक धारण कर रखा था वह तनिक भी हिलता डुलता नहीं था ब्रज में रहने वाले गोप-गोपी जन हर्ष और विस्मय पूर्ण दृष्टि से उसे देखते रहे वे प्रेम पूर्वक नर्ममेश नेत्र से देखते हुए भगवान की स्तुति करते रहे नंद के ब्रज में मेघों ने लगातार सात रातों तक वर्षा की वे इंद्र की आज्ञा से गोपों का विनाश करने पर तुले थे परंतु श्री कृष्ण तब तक उस पर्वत को धारण किए खड़े ही रह गए इससे गोकुल की पूर्ण रक्षा हुई और इंद्र की प्रतिज्ञा झूठी हो गई तब उन्होंने बादलों को वर्षा से रोक दिया बादल हट गए आकाश स्वच्छ हो गया और इंद्र का षडयंत्र सफल न हो सका तब समस्त ब्रज के लोग प्रसन्नता पूर्वक वहां से निकलकर पुनः अपने स्थान पर आए फिर श्री कृष्ण ने भी महा पर्वत गोवर्धन को यथा स्थान रख दिया ब्रजवासी विस्मित होकर उनकी यह लीला देख रहे थे श्री ने गोवर्धन धारण करके समूचे गोकुल को बचा लिया यह जानकर इंद्र को उनके दर्शन की इच्छा हुई वे महागज एरावत पर आरुण हो ब्रज में आए वहां देवराज ने गोवर्धन पर्वत के समीप श्री कृष्ण का दर्शन किया वे गोप शरीर धारण करके गौएं चरा रहे थे उनका पराक्रम अनंत था संपूर्ण जगत के रक्षक भगवान श्री कृष्ण वहां ग्वाल बालों से घिरे हुए खड़े थे ऊपर पक्षीराज गरुण अन्य प्राणियों से अदृश्य रहकर Sri Harike ke Apne pere, Apanne panghut se chhaia kar rahe te, Jahe däekkar, Indraekant mei, Eravat hati se utre, Aure prem se, Eek tek dekhte huwe, Bhagavan Madhusudan, Se muskura kar bole, Maha Baha Shree Krishna, Maha Baha Shree Krishna, Mei Aapke Sameev, Jis Kareke Liyye Aaya Hume, Usse Sunehe, Meire Perti, Koei Anjata Vichar, Nihine Karna Jagatke Aadhaar और पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं मेरा यज्ञ बंद होने से मेरे मन में विरोध जाग उठा और मैंने गोकुल का नाश करने के लिए बड़े-बड़े मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी उन्होंने ही यह संहार मचाया है परंतु आपने महा पर्वत गोवर्धन को उठाकर समस्त गौओं को कष्ट से बचा लिया वीरवर आपके इस अद्भुत कर्म से मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई श्री कृष्ण मैं तो अब ऐसा मानता हूं कि आज ही देवताओं का सारा प्रयोजन सिद्ध हो गया क्योंकि आपने एक ही हाथ से इस गिरिराज को ऊपर उठा रखा था श्री कृष्ण आपने गोवंश की बहुत बड़ी रक्षा की है अतः आपका आदर करने के लिए मैं गौओं की प्रेरणा से यहां आपके समीप आया हूं गौओं के आदेशानुसार आज मैं उपेन्द्र के पद पर आपका अभिषेक करूंगा आज से आप गौओं के इंद्र होकर गोविंद नाम से विख्यात होंगे यूं कहकर इंद्र ने इरावत हाथी से घंटा उतारा उसने पवित्र जल भरा हुआ था उस दिव्य जल से उन्होंने श्री कृष्ण का अभिषेक किया श्री कृष्ण का अभिषेक होते समय गौओं ने तत्काल अपने थनों की दूध धारा बहाकर वसुधा को भिगो दिया अभिषेक का कार्य पूरा करके सचीपति इंद्र ने प्रेम और विनय पूर्वक श्री कृष्ण से फिर कहा महाभाग यह सब तो मैंने गौओं के आदेश से किया है अब पृथ्वी का भार उतरवाने की इच्छा से मैं जो कुछ और बात निवेदन करता हूं उन्हें भी सुनिए मेरे अंश से इस पृथ्वी पर एक श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुआ है जिसका नाम अर्जुन है आप सदा उसकी रक्षा करते रहें मधुसूदन अर्जुन वीर पुरुष है वह इस भूमिका भार उतारने में आपकी सहायता करेगा जैसे अपनी रक्षा की जाती है वैसे ही आपको अर्जुन की भी रक्षा करनी चाहिए श्री भगवान बोले देवराज मैं जानता हूं वरत वंश में आपके अंश से अर्जुन की उत्पत्ति हुई है मैं जब इस भूतल पर रहूंगा अर्जुन की रक्षा करूंगा मेरे रहते अर्जुन को युद्ध में कोई भी जीत ना सकेगा महाबाहु कंस अरिष्टासुर केशी पीड़ और नरकासुर के मारे जाने के महाभारत युद्ध होगा उसकी होने पर यह जानना चाहिए कि पृथ्वी का भार उतर गया अब आप जाइए पुत्र के लिए चिंता ना कीजिए मेरे आगे अर्जुन का कोई भी शत्रु सफल ना होगा केवल अर्जुन के लिए ही मैं युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों को महाभारत के अंत में कुंती देवी के समीप सकुशल लौटाऊंगा श्री कृष्ण के यूं कहने पर देवराज इंद्र ने उन्हें छाती से लगाया और ऐरावत पर आरूढ़ हो पुनः स्वर्ग को प्रस्थान किया तदंतर श्री कृष्ण गौओं और ग्वाल बालों के साथ पुनः ब्रज में लौट आए गोपियों की आंखें उनके पथ पर लगी हुई थीं उनके दृष्टि से वह मार्ग पवित्र हो गया था इंद्र के चले जाने पर गोपों ने अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक कहा महाभाग आपने गोवर्धन पर्वत उठाकर हमारी और गावों की बहुत बड़े भैंसें रक्षा की है तात यह अनुपम बाल लीला समाज में नीचा समझा जाने वाला ग्वाले का शरीर और आपका दिव्य कर्म यह सब क्या है आपने जल में प्रवेश करके काली नाग का दमन किया प्रलंब को मार गिराया और गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया इससे हमारे मन में संदेह पैदा होता है अमित पराक्रम श्री कृष्ण हम श्री हरि के चरणों की शपथ खाकर सत्य सत्य कहते हैं कि आपकी इस दिव्य शक्ति को देखते हुए हमें विश्वास नहीं होता कि आप मनुष्य हैं आप देवता हैं या दानव यक्ष हैं या गंधर्व इन सब का विचार करके हमारा क्या लाभ है आप कोई भी हो इस समय हमारे हैं atah aapko namaskar hai hum dekhte hain stri aur balakon sahit samast vraj ka aapke prati prem bad raha hai aur yah karm bhi aapka aisa hai jise sampurn devta bhi nahi kar sakte abhi aap balak hain phir bhi aapke bal ki koi seema nahi hai idhar aapne hum logo mein janm liya hai jo achhi shreni mein nahi gina jata hame atman इन सब बातों पर विचार करने से आप हमारे मन में शंका उत्पन्न कर देते हैं गोपों की यह बात सुनकर भगवान कुछ काल तक प्रेम से रूठकर चुपचाप बैठे रहे फिर इस प्रकार बोले गोपगण यदि मेरे साथ संबंध होने से आपको लज्जा नहीं आती हो अथवा यदि मैं आप लोगों का प्रिय हूं तो इस प्रकार विचार करने की क्या आवश्यकता है यदि मुझ पर आपका प्रेम है अथवा मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूं तो मेरे प्रति अपने बंधु बांधवों के समान ही स्नेह रखिए मैं न देवता हूं न गंधर्व हूं न यक्ष हूं और न दानव ही हूं मैं तो आपका बंधु होकर उत्पन्न हुआ हूं अतः यही आपको मानना चाहिए इसके विपरीत किसी भी विचार को मन में स्थान नहीं देना चाहिए श्री हरि का यह वचन सुनकर गोप मौन हो गए वे बहुत सोचकर कि कन्हैया हमारी बातें सुनकर रूठ गया है वहां से चुपचाप चले गए तदंतर एक दिन निशा काल में श्री कृष्ण ने देखा आकाश स्वच्छ है सरज चंद्र की मनोरम चांदनी चारों ओर फैली है कुमुदिनी खिली है जिसकी आमोध में सुगंध से संपूर्ण दिशाएं महक रही हैं वन में सब ओर भौंरे गूंज रहे हैं जिससे वह वनश्रेणी अत्यंत मनोहारीनी जान पड़ती है प्रकृति की यह नैसर्गिक शोभा देखकर उन्होंने गोपियों के साथ रास करने का विचार किया श्री कृष्ण ने अत्यंत मधुर स्वर में संगीत की मधुर तान छेड़ दी जो বনिताओं को बहुत ही प्रिय थी गीत की मनोरम ध्वनि सुनकर गोपियां घर छोड़कर निकल पड़ीं